महाभारत कर्ण पर्व पंचदशोध्याय अश्वस्थामा और भीमसेन का अद्भुत युद्ध तथा तो दोनों का मूर्छित हो जाना संजय उवाच भीमसे त्रोणीराजन विव्याधपत्रिणाम परुक्त दर्शी अंडस्रलाघव संजय कहते राजन तदनंतर द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने बड़ी उतावरी के साथ अस्त्र चलाने में अपनी फुर्ती दिखाते हुए एक बाण से भीमसेन को भिन्न डाला अथनम अथन, अथन, सर्वमर्मा सम्रेक्ष मर्मज्ञवत फिर शीघ्रतापूर्वक हाथ चलाने वाले कुशल योद्धा के समान मर्मज्ञ अश्वस्थामा ने भीमसेन के सारे मर्म स्थन को लक्ष करके पुनः उन पर नब्बे तीखो बाणों का प्रहार किया समा किरण द्रोणि सरयि राजन रत्न भास्कर राजन अश्वस्थामा के तीखे बाणों से सम्रांगण में आच्छादित हुए भीमसेन किरणों वाले सूर्य के समान सुशोभित होने लगे तथा सर सहस्रिण प्रिम सुप्रयुक्त भीम ने अच्छी द्रोणपुत्र अवच्छाद्य सिंह एक हजार घोर सिंह द्रोड़ी संवार्यम लाटे भ्याद्राजराज निवार अश्वस्थामा ने अपने बाणों से भीम से इनके बाणों का निवारण करके में में उन पुत्र के ललाट में हुए से एक नाराज का प्रहार किया। ललाट यथा जैसे वन में बलोन्मत्त गेड़ा सिंह धारण करता है उसी प्रकार पांडुपुत्र भीम ने अपने ललाट में भैंस धसे हुए उस बाण को धारण कर रखा था तथो द्रोण भी मोह यतमान पराक्रमरा चय ललाटे विस्मय निवह तत्पश्चात पराक्रमी भीमसेन रणभूमि में विजय के लिए प्रयत्नशील अस्वस्थामा के ललाट में भी मुस्कुराते हुए से तीन नाराजों का प्रहार किया ललाटस्थे तथो बाणे ब्राह्मणों सौ व्यशोभत प्रृषिव यथा सिृ ललाट में धते हुए उन तीनों बाणों द्वारा वह ब्राह्मण पर्वत के समान अद्भुत लगा। द्रोड़े हर्दया मास पांडव ना चैनम कंपया मास महातरे स्वयं पर्वतम तब अश्वस्थाम सैकड़ों बाणों से पांडुपुत्र भीम से इनको पीड़ित किया परंतु जैसे हवा पर्वत को नहीं हिला सकती उसी प्रकार वह उन्हें कंपित न कर सका तथा इव पांडव युद्धि संघ्रिष्टो वायोर्घ इव पर्वत इसी प्रकार हर्ष और उत्साह में भरे हुए पांडुपुत्र भीमसेन भी युद्ध में सैकड़ों तीखे बाणों का प्रहार करके द्रोणपुत्र अस्वस्थामा को विचलित न कर सके ठीक उसी तरह जैसे जल का महान प्रवाह किसी पर्वत को हिला डुला नहीं सकता सरे वर्या वे दोनों महारथी वीर श्रेष्ठ रथों पर बैठकर एक दूसरे को भयंकर बाणो द्वारा आच्छादित करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे आदित्यादिप्त लोक अक्षय कराउ भरस में भी पयनौ सर्वोत्तम जैसे संपूर्ण लोकों का विनाश करने के लिए उगे हुए दो तेजस्वी सूर्य अपने किरणों द्वारा परस्पर ताप दे रहे हों उसी प्रकार वे दोनों वीर अपने उत्तम बाणों द्वारा एक दूसरे को संतप्त कर रहे थे ततः प्रतिकृत यत्न कुर महारणे प्रतीकृत ये उस महासमर में बदला लेने का यत्न करते हुए वे दोनों योद्धा निर्भय से होकर अपने बाण समूहों द्वारा परस्पर अस्त्रों के घात प्रतिघात के लिए प्रयत्नशील थे व्याघ्रावच संग्राम एह चेर तुस्तौ नरोम दृष्टौ दुराधर्ष वे दोनों नरश्रेष्ठ संग्राम भूमि में दो व्याघ्रों के समान विचर रहे थे धनुषी उन व्याघ्रों के मुख और बाण ही उनकी दाढ़े थी वे दोनों ही दुर्धर्ष एवं भयंकर प्रतीत होते थे अभूता चंद्र भास्कर आकाश में मेघों की घटा से आच्छादित हुए चंद्रमा और सूर्य के समान वे दोनों वीर सब ओर से बाण समूहों द्वारा ढककर कर अदृश्य हो गए चकाशे ते मुहूर्ते न अंगारक फिर दो ही घड़ी मेघों के आवरण से मुक्त हुए मंगल और बुध नामक ग्रहों के समान वे दोनों शत्रु दमन वीर एक दूसरे के बाणों को नष्ट करके प्रकाशित होने लगे अथ तत्रे वर्तमान वर्तमाने सुधार अब इस प्रकार चलने वाले उस भयंकर संग्राम में वही द्रोणपुत्रा ने भीमसेन को अपने दाहिने भाग में कर दिया किरण किरण्रही धारा भी पर्वतमृत मृत भीम लक्षणम् फिर जैसे मेघ जल की धाराओं से पर्वत को देता है उसी प्रकार भयंकर एवं सैकड़ों बाणों द्वारा वह भीमसेन को आच्छादित करने लगा परंतु भी शत्रु के इस विजय सूचक लक्षण को सहन न कर सके प्रति तो राजन प्रति राजोप्यप्य मंडला नाम विभागेशु ग्रत्यागत राजन पांडुपुत्र भीम ने भी गत प्रत्यागत आदि मंडला भा, मंडल भागो अर्थात विभिन्न पैत्रों में अश्वस्थामा को दाहिने करके बदला चुका लिया बभूव तुम युद्धम तय पुरुष सिंह यो चरितिधान मार्गान मंडलस्थान उन दोनों पुरुष में मंडलाकार घूमकर भांति भार्ज के पैतरे दिखाते हुए भयंकर युद्ध होने लगा सरय पूर्णा यतो श्रेष्ठे अन्जोन्यम अभिजग्न अन्योन्यस्य बधे चक्रतुर्यतम वे कांत खींच कर छोड़े हुए बाणों से परस्पर चोट पहुँचाने और एक दूसरे के वध के लिए भारी यत्न करने लगे एष येरथम चर्तमोन्य मावे तथो द्रोणीर्महाणे दुश्चक्रे समरे स्त्रैरव पांडवः दोनों ही युद्धातर में एक दूसरे को रथिन कर देने की इच्छा करने लगे तदनंतर महारथी अश्वस्थामा ने बड़े बड़े अस्त्र प्रकट किए परन्तु परंतु पांडुपुत्र भीमसेन ने समरांगण में अपने अस्त्रों द्वारा ही उन सब को नष्ट कर दिया तथोर महाराजा अस्त्रयुद्धम युद्धम अवर्त ग्रहयुद्धम यथाघोरम प्रजा महाराज फिर तो जैसे प्रजा के संहार काल में ग्रहों का घोर युद्ध होने लगता है उसी प्रकार उन दोनों में भयंकर अस्त्र युद्ध छिड़ गया ते बास्ताभ्या भारत, भारत उन दोनों के छोड़े हुए वे बाण संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए आपकी सेना के चारों ओर घेंडे लगे बाण आकाशम नरेश्वर उस समय तो बाण समूहों से व्याप्त हुआ आकाश बड़ा भयंकर प्रतीत होने लगा ठीक उस तरह जैसे प्रजा के संहार काल में होने वाला युद्ध उल्कापात से व्याप्त होने के कारण अत्यंत भयानक दिखाई देता है संजग्ये तत्र भारत बाणों के परस्पर टकराने से चिन तथा प्रज्वलित लाटो के साथ आग प्रगट हो गई जो दोनों सेनाओं को दग्ध किए देती थी तत्र सिद्धा महाराज संपदन तो भ्रुव्वच युद्धा नाम सर्वेषा युद्धमेहित दिति प्रभो सर्वयुद्धाचैत कलामारोदशी प्रभो महा महाराज उस समय वहां उडकर आते हुए सिद्ध परस्पर इस प्रकार कहने लगे यह युद्ध तो सभी युद्धों से बढ़कर हो रहा है अन्य सब युद्ध तो इसकी सोलहवीं कला के भी बराबर नहीं है संभविष्यति अहो ज्ञानेन ने दस पुनर्युद्धम भविष्य ऐसा युद्ध फिर कभी नहीं होगा ये ब्राह्मण और क्षत्रिय अद्भुत ज्ञान से संपन्न हैं अहो शौर्य संपन्नौ उहो भी बलो भीम एक तिता तयंकर पराक्रम दिखाने वाले ये दोनों युद्धा अद्भुत सौरशाली हैं अहो भीमसेन का बल भयंकर है इनका अस्त्र ज्ञान अद्भुत है अहो वीरजस् सार अहो सौष्ठवेत सम कालायोपम अहो इनके वीर की सारता विलक्षण है इन दोनों का युद्ध सौंदर्य आश्चर्यजनक है ये दोनों सम्रांगण में कालांतक एवं जम के समान जान पड़ते हैं रुद्रथा द्वास्कर घोर रूपाउ भौर ये भयंकर रूपधारी दोनों पुरुष सिंह रणभूमि में दो रुद्र दो सूर्य अथवा दो यमराज के समान प्रकट हुए हैं ये वाच स्पूंते सिद्धा वै मुहुर्मु सिंहनाद से संयता इस प्रकार सिद्धों की बातें वहाँ बार बार सुनाई देती थी आकाश में एकत्र हुए देवताओं का सिंहनाद भी प्रकट हो रहा था अद्भुत चाप्यचित चृष्वा कर्म तोरण सिद्धचारण संघाण विस्मय समत रणभूमि में उन दोनों के अद्भुत एवं अचिंत कर्म को देखकर सिद्धों और चारणों के समूहों को बड़ा विस्मय हो रहा था साधु द्रोण महाबाहु साधु भीमे चाप्र उस समय देवता सिद्ध और महर्षि गण उन दोनों की प्रशंसा करते हुए कहने लगे महाबाहु द्रोण कुमार तुम्हें साधुआ तुम्हारे लिए भी साथ हुआ चक्ष राजन परस्पर परस्पर क्रोधा राजन अपराध करने वाले वे दोनों सूरवीर सम्रांगण में क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर एक दूसरे की ओर देख रहे थे क्रोधरक्त क्षण उतौ क्रोधा स्फूरिताधर क्रोधासदशन तथे वह दस नदरऊ क्रोध से उन दोनों की आंखें लाल हो गई थी क्रोध से उनके ओठ फड़क रहे थे और क्रोध से ही वे ओठ चबाते एवं दांत पीसते थे अन्योन छादयत स्म सर्वेष्टा महारथौ सरांबूधारौ समे सुत्शिऊ वे दोनों महारथी धनुष रूपी विद्युत से प्रकाशित होने वाले मेघ के समान हो बाण रूपी जल धारण करते थे और सम्रांगण में बाण वर्षा करके एक दूसरे को ढके देते थे तावन्योन्नम ध्वज विध्वा सारथि च महारणे अन्योन्या हयान विध्वातेम वे उस महासमर में परस्पर के ध्वज सारथी और घोड़ों को बिंध कर एक दूसरे को छत विक्षत कर रहे थे तथा ततः क्रुद्धो महाराजाणृ महावे उभौ चिक्षि पतुस्तूर्णम अन्या बधई महाराज तदनंतर उस महासमर में कुपित हो उन दोनों ने एक दूसरे के वध की, की इच्छा से तुरंत दो बाट लेकर चलाए तौ तो साय कौ महाराज दूतमहान चमु मुखे आजघ्न तो समाध्य भद्रवे गौ दुरासतहु राजेंद्र वे दोनों बाण सेना के मुहाने पर चमक उठे उन दोनों का वेग भद्र के समान था उन दुर्जय बाणों ने दोनों के पास पहुंचकर उन्हें घायल कर दिया तौ तो परस्पर वेगाचराभ्याम चुषाह तिपेतुर्मी तो। रथोपस्थित परस्पर के वेग से छूटे हुए उन बाणों द्वारा अत्यंत घायल वे महापराक्रमी वीर अपने अपने रथ की बैठक में तत्काल गिर पड़े तथा तथस्तु सारथिज्ञा द्रोड़पुत्र अचेतन अपोवाह रणराजन सर्वसैन च राजन, राजन तत्पश्चात सारथी द्रोड़पुत्र को अचेत जानकर सारी सेना के देखते देखते उसे रण क्षेत्रीय बाहर हटा ले गया तथा पांडव राजन् अपोवाह रथे नाज सारथि शत्रुतापनम महाराज उसी प्रकार बारंबार विफल होते हुए शत्रुतापन पांडुपुत्र भीमसेन को भी रथ द्वारा उनका सारथी विशोक युद्ध स्थल से अन्यत्र हटा ले गया ये श्री महाभारत कर्णपर्वणि अश्वस्थाम भीमसेनोर्युद्धे पंचदसोध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्णपर्व में अश्वस्थामा और भीमसेन का युद्ध विषयक पंद्रहवा अध्याय पूरा हुआ